शहजादी रोज़ट एक वक्त का किस्सा है वहाँ एक बाह शाह और उसके मलिका थे जिनकी दो खूबसूरत बेटी और एक छोटी बेटी थी जिसके खूबसूरत सुनहरे बाल थे जो कोई भी उसे देखता उसकी महोबत में मुतला हो जाता जब शहजादी के नाम रखने का वक्त आया तो मलिका ने दुनिया के चारों तरफ से परियों को � इतनी शानदार दावत के लिए शुक्रिया। अब हम आपसे इजाजत चाहेंगे। अपनी हमेशा की रिवायत मत भूल जाइए। मुझे बताएं रोजेट की मुस्तकबिल में क्या होने वाला है। बल्कि आलिया? हमें शुभा है कि शायद रोजेट अपने भाइयों के लिए बहुत बड़ी बदनसीबी का बायस ना बने। शायद उसके वसीले से उन्हें मौत से भी रूबरू होना पड़े। मुस्तकबिल में हमें यही सब नजर आ रहा है आपकी इस प्यारी सी बच्ची के लिए। हमें बहुत अफसोस है कि हमारे पास आपको बताने के लिए अच्छी खबर नहीं है। बाशार मलिका बहुत मायूस हो गए क्योंकि अगले कुछ दिन तक बाशार ने अपने वजीरों और � इस बीच मलीका छोटी रोजेट के खटोले के رہی रोती रही अज़ीज़ा मुझे लगता है कि वहां बस एक आखिरी उम्मीद बची है बादशाह ने मलिका को बताया कि महल के पास उस घने जंगल में एक बुजुर्ग फकीर रहता है और लोग दूर-दूर से आते हैं उसे मशवरा करने तो हम जाकर उनकी सलाह लेते हैं شاید انہیں पता होगा کہ پریوں کی बताए ہوئی भविष्यवाणी को कैसे रोका जाए अगले ही सुबह सवेरे वे रवाना हो गए अपने घोड़ों पर और बादशाह के कारकून उनके पीछे घोड़ों पर थे। जब वे जंगल में पहुंचे तो वो घोड़ों से उतरे क्योंकि दरख्त इतने घने उगे हुए थे कि घोड़े उनसे गुजर नहीं सकते थे और वो पैदल ही उस खोखले दरख्त तक गए जहां वो पकीर रहता था। पकीर ने फ मलिका ने उसे सब बताया जो परियों ने रोज़ट के मुस्तकबील में देखा था और उससे पूछा कि उसके लिए क्या करना मुनासिब है और फकीर ने उन्हें बताया कि उन्हें शाहजादी को ऊपर एक मीनार में फौरन ही कयद कर देना चाहिए और उसे फिर उससे बाहर कभी न आने दें मलिका ने उसका शुक्रिया दाखिया और उ एक ऊंची मीनार में शहजादी को रखा गया और बादशाह और मलीका और उसके दोनों भाई उसे देखने वहां रोज जाते ताकि वो कहीं मायूस ना हो जाए बड़ा भाई कहलाता था अजीम शहजादा और दूसरा कहलाता था छोटा शहजादा वो अपनी बहन से भी इंतहा मोहब्बत करते थे थोड़े अरसे बाद ही बादशाह और मलीका दोनों सल्तनत में शोक की घंडियाबज उठी, हर कोई गमजदा था, खासकर रोजित। वक्त आ गया है कि तुम तख्त को संभालो। बजीर और नहावों अजीम शहजादे को सोने की तख्त पर बैठाया और उसे हीरे का ताज पहनाकर उसकी ताज पोशी की। शहजादा हमर रहे, शहजादा हमर रहे, शहजादा हमर रहे। अब जब हम मालिक बन गए हैं, तो चलो हम अपनी बहन को उस मनहूस मीनार से निकालें, जिससे वो इतना बेजार हो चुकी है। आधा बरस है भाई, मेहरबानी करके मुझे इस मनहूस मीनार से रिहा कीजिए, क्योंकि मैं इससे बेजार हो चुकी हूँ। इस बदनाम मीनार से चलो दूर चलें और जल्दी ही बादशाह तुम्हारे निकाह के लिए जब रॉसेट ने वो खूबसूरत बगीचा देखा, जो फलों और फूलों से भरा था, जिसमें हरी घास थी और चमचमाते फब्बारे, तो वो हैरतजदा हो गई। वाह! इतनी खूबसूरत जगह मैंने पहले कभी नहीं देखी है। क्या है जो तुम्हें इतना लुत्फांगेश कर रहा है? ये क्या है? ये एक मोर है। ये एक बहुत ह मैं यह ऐलान करती हूँ कि मैं कभी किसी से निकाह नहीं करूँगी सिवाय मोरों के बादशाह के। पर पहले यह बताओ, हम मोरों के बादशाह की तलाश कहां से करें? ओ, जहां से भी आप चाहें हजरत, पर मैं किसी और से कभी भी निकाह नहीं करूँगी। बादशाह और शहजादी ने इस पर मशविरा किया कि कैसे वो मोरों के बादशाह क्योंकि तुम किसी और से निकाह नहीं करोगी सिवाय मोरों के बादशाह के हम इस पूरी दुनिया में जाकर उसके तलाश करने वाले हैं इस दौरान इस बात का ध्यान रखना कि तुम हमारी सल्तनत पर अच्छे से हुकूमत करना शुक्रिया मेरी खातिर मुसीबत उठाने के लिए मैं वादा करती हूँ कि सल्तनत की बहुत ही उम्दा दे� उन्होंने उस हर शख्स से पूछा जिनसे वो मिले क्या आप मोरों के बादशाह को जानते हैं पर जवाब हमेशा मिलता नहीं आखिर में वो एक ऐसी सड़क पर पहुंची जहां हर दरख पर मोर बैठे थे और उनकी पुकार दूर तक सुनी जा सकती थी ये सड़क उन्हें एक ऐसे शहर में ले गई जहां उन्होंने औरत मर्दों को देखा � उन्होंने तुरंत ही वहां मोरों के शहजादे को देखा जो हीरों से जड़ी पालकी पर सवार था जिन्हें बारा बहुत ही खूबसूरत मोर खींच रहे थे मोरों के शहजादे को देखकर बादशाह और शहजादा दोनों बहुत खुश हुए तुम अजनबी लगते हो तुम कौन हो हुजूर मेरा भाई एक बादशाह है आपके ही तरह और मैं और ये हमारी बहन की तस्वीर है, शहजादी रज़ात की। हम बहुत दूर से आए हैं आपसे ये दरियाफ़ करने के लिए कि क्या आप उससे निकाह करना कबूल करेंगे? क्या उसका दिल भी उतना ही खूबसूरत और सुनहरा है जितने कि उसके बाल हैं? वो सौगुना ज़्यादा खूबसूरत है हुजूर? तो ठीक है, मैं उ سے بے انتہا محبت کروں گا، لیکن میں تمہیں آگاہ کر دوں کہ اگر اس کا دل اس کے بالوں کی طرح خوبصورت نہ ہوا تو میں تمہیں سزا دوں گا، بہت کڑی سزا ہاں ہاں کیوں نہیں، ہم اس بات سے اتفاق رکھتے ہیں تو ٹھیک ہے پھر، چلو تم ہماری سلطنت کے مہمان بنو آرام کرو جب تک کہ وہ خوبصورت شہزادی آ نہیں جاتی جلدی روزٹ کو اپنے بھائیوں سے ایک خط ملا کہ موروں کا بہشاہ مل گیا ہے और उसे अपनी सारा माल असबाब जितना जल्दी हो सके बांधकर उनके पास आ जाना चाहिए क्योंकि मोरों का बादशाह उससे نکاح करने का मुंतज़िर है मोरों का बादशाह मिल गया है और वो मुझसे نکاح करने को राजी है रोसेट ने फैसला किया कि वो अपने भाइयों की सल्तनत शहर के सबसे दानिशमंद इंसान के सुपर्द करके सिर्फ अपने साथ वो ले गई अपनी खादिमा खादिमा की छोटी बेटी और अपना छोटा सा हरा कुत्ता फ्रिस्क उन्होंने कश्ती ली और समंदर में निकल पड़े जब रोजिट और फ्रिस्क सो गए जालिम खादिमा मल्ला के पास पहुंची क्या दुब दे इंदा से अपना नसीब चमकाना चाहते हो हां करना चाहता हूं खैर तो मैं اور جب و ڈوب جائے گی تو میں اس کے خوبصورت لباز اپنی بیٹی کو پہنا دوں گی اور ہم اسے موروں کے باہشا کے پاس لی جائیں گے جو اس سے نکاح کر کے بہت خوش ہوگا۔ <laughs> سو سونی کے سکیہ حاصل کرنے کے خیال نے اسے ظالم خادیما کے تجویج کے لیے رضا کر لیا۔ ظالم خادمہ ملا اور اس کی بیٹی نے شہزادی کو اس کے پروں کے بستر سمیت اٹھایا اور پرسک کو بھی اور انہیں پانی میں پھینک دیا۔ अब खुश किस्मती से शहजादी का कद्दा पूरी तरह प्योनिस्क परिंदे के परों से भरा हुआ था। जो एक नादीर परिंदा है और उसके परों में ये सिवत है कि वो हमेशा पानी पर तैरते रहते हैं। तो रोजेट तैरती चली गई जैसे कि वो किसी कश्ती में सवार हो। प्रिस्क जो अचानक जागूठा भौंकने लगा। वो इतनी देर तक और इतनी बुलंद आवाज में भौंकने लगा कि उससे रोज़ेट और सभी मछलियों की नींद खुल गई। जो शहजादी के बिस्तर के आसपास तैरती हुई आ गई, अपने बड़े सिर से उसे कूंजती हुई। उन्होंने हमसे दगा की। जालिम खादीमा और वो मल्ला इस वक्त तक काफी दूर निकल गए थे। चलो जल्दी कर قادمہ کی بیٹی نے روزیٹ کا سب سے خوبصورت لباس پہن لیا اور خود کو سر سے پاؤں تک ہیروں سے لاد دیا اب کشتی مورو کے بادشاہ کی سلطنت کے سمودری ساحل تک پہنچ گئی تھی جب وہ کشتی سے اتری تو مورو کے بادشاہ کے ہوئے پہرے کی ٹکڑی نے اسے دیکھا تو وہ بہت احیرت ہوئے میرے لیے کچھ کھانے کو لاؤ ورنہ میں تم سب کے سر قلم کر گی اس صرف نہیں و زالیم بیه، همایه بیچاره باشش کی لیه؟ یه کهسی دخلن ه؟ و یقیناً نیزقابل تو نیه که او سی دنیا که توسری کنارش لذت داره. چیز بسیار طولانی بود و آهسته آهسته رمیا و خادیما که بیتی از خودش را بر روی بیتی خودش را بر روی بیتی خودش را بر روی بیتی خودش را بر روی بیتی خودش را بر روی بیتی خودش را بر روی بیتی خودش را بر روی بیتی خودش را बहुत-बहुत शुक्रिया दोस्तों, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तुम्हारी कहानी मैं अपने घरवालों और दोस्तों से बयां करूंगी। हमें जल्दी चलना चाहिए। रहनुमाई करो फ्रिस्क। जुलूस महल में पहुंचा जहां मोरों का बादशाह रोज़ट के भाइयों के साथ इंतज़ार कर रहा था शाहजादी का इस्तेमा� इस تم دو بدماش خود کو بادشاہ اور شہزادہ کہتے ہو، تم نے میرے ساتھ دگا بازی کرنے کی چرت کی ہے۔ نہ تو تمہاری بہن کے سنہرے بال ہیں اور نہ ہی وہ رحم دل ہے۔ میں جانتا ہوں، چاہ جا تم یہ تجبیج رکھتے ہو کہ میں اس پتھر دل انسان سے ککاہ کروں لیکن وہ ہماری بہن نہیں ہے، ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ جھوٹ جھوٹ اور صرف جھوٹ۔ بیرداروں انہیں اور ان کی بہن کو ایک اونچے منار پر قید کرو بلکل میرے قیدیوں کی طرح ہی رکو روزیٹ موروں کے بادشاہ کی طرف دوڑی گئی اور پیچھے پیچھے فریز اس نے بادشاہ کے سامنے گٹھنے ٹیک دیئے اوہ موروں کے بادشاہ میں ہوں اصلی شہزادی روزیٹ اور وہ جو وہاں میرا بھیش اختیار کیے ہے وہ میری خادمہ کی بیٹی ہے موروں کا بادشاہ سکتے میں آ گیا روزیٹ نے موروں کے بادشاہ کو سب کچھ بیا کیا پہریداروں خادمہ اور اس کی بیٹی کو پکڑ لو ان्ہیں رسیوں سے باند و اور انہیں سمندر میں پھینک دو پہریداروں نے فورن بھائیوں کو رہا کر دیا ظالم خادمہ اور اسکی بیٹی کو پکڑ لیا تب روزیٹ موروں کے بادشاہ کی جانی مڑی اور ان سے کہا او موروں کے بادشاہ مہربانی کر کے ان کی جان بخش دیں ان کے لالچ کے لئے مہربانی کر کے انہیں ماف کر دیں उन्हें अपने किए की सजा मिल गई है अगर आप उन्हें माफ कर देंगे तो वो अब ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे मोरो का बादशाह बहुत ही मुतासिर हुआ रोजेट की इस दिली से जो उसने जालिम खादिमा और उसकी बेटी की जानिब दिखाई इसके बावजूद जबकि वो उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे वो मुस्कुराया न सिर्फ तुम्हारे बाल सुनहरे हैं तुम्हारा दिल भी उतना ही सुनहरा है जितना किसी का है मैं बहुत मुतासिर हुआ हूं مورو کے بادشاہ نے ظالم خادمہ اور اس بیٹی کو معاف کر دیا خادمہ نے روزٹ کو اس کی سارے کپڑے اور زیور اور سونی کی مہریں واپس کر دی مورو کے بادشاہ نے بادشاہ اور شہزادے سے جس طرح سلوک کیا تھا اس کے لیے بہت بھر پائی کی پورن ہی نکاح ہوا اور وہ ہمیشہ راضی خوشی رہے اور فریسک بھی جس نے سب سے عمدہ ایش و آرام اور لذیذ کھانے کا لطف اٹھایا وہ بھی ہمیشہ راز خوشی چیا.